संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व भूमिदान तिलदान और उत्तम ब्राह्मण की महिमा भगवान ने कहा अब मैं सबसे उत्तम भूमिदान का वर्णन करता हूं से कर दूसरा कोई दान नहीं है, और भूमि छीन लेने से बढ़कर कोई पाप नहीं है दूसरे दानों के पुण्य समय पाकर छीण हो जाते हैं किन्तु भूमिदान के पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता जो लोग प्रचुर दक्षिणा से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं, की चारों ओर चर्चा होती है और जब तक इस संसार की स्थिति बनी रहती है तब तक वह स्वर्ग लोक में रहकर अपने पुण्य का फल भोगता है जो मनुष्य श्रोत्री ब्राह्मण को खेती से भरी हुई भूमिदान करता है उसके पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं ब्राह्मण को भूमिदान करने से सब देवता सूर्य शंकर और मैं ये सभी प्रसन्न होते हैं भूमिदान के पुण्य से पवित्र चित्त हुआ दाता नि संदेह मेरे परम धाम में निवास करता है मनुष्य जीविका के अभाव में जो कुछ पाप करता है उससे गोकर्ण मात्र भूमिदान करने पर भी छुटकारा पा जाता है एक महीने तक उपवास कृच्छ और चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है वह सारा पुण्य गोकर्ण मात्र दान करने से प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठि ने कहा देवेश्वर आपको नमस्कार है मुझे गोकर्ण भूमि का ठीक ठीक माप बतलाने की कृपा कीजिए भगवान भोले राजन पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चारों ओर तीस तीस खंड नापने से जितनी भूमि होती है उसको गोकर्ण भूमि कहते हैं जितनी भूमि में खुली हुई सौ गाँवें बैलों और बक्षड़ों के साथ सुखपूर्वक रह सके उतनी भूमि को गोकर्ण कहते हैं भूमि का दान करने वाले पुरुष के पास यमराज के दूत नहीं फटकने पाते मृत्यु के दंड दारुण, कुंभीपाक भयानक वरुण पाश रवरव आदि नरक वैतरणी नदी और कठोर यम भी उसे नहीं सताती चित्रगुप्त कली काल कृतांत मृत्यु और साक्षात भगवान यम भी भूमिदान करने वाले की पूजा करते हैं रुद्र प्रजापति इंद्र देवता ऋषि और स्वयं मैं भी प्रसन्न होकर भूमिदाता का पूजन करते हैं जिसके कुटुम्ब के लोग जीविका के अभाव से दुर्बल हो गए हों जिनकी गें और घोड़े भी दुबले पतले दिखाई देते हों तथा जो सदा अतिथि सत्कार करने वाला हो ऐसे ब्राह्मण को भूमिदान देना चाहिए क्योंकि वह परलोक के लिए खजाना है जिसके जन कष्ट पा रहे हों, ऐसे श्रोत्री, अग्निहोत्री, व्रतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भूमि देनी चाहिए, जैसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्र का पालन पोषण करती है उसी प्रकार दान में दी हुई भूमि दाता पर अनुग्रह करती है जैसे गौ अपना दूध पिला बछड़े का पालन करती है वैसे वैसे ही ही संपन्न भूमि भूमि अपने दाता दाता का कल्याण करती है, जिस प्रकार जल से सीचे हुए बीज अंकुरित होते हैं। वैसे ही दाता होते हैं, हैं, के मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण रहते जैसे सूर्य का तेज समस्त अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार भूमि दान मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर डालता है जो मनुष्य भूमि का दान करता है वह दस पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों का और दस पीढ़ी बाद तक होने वाली संतानों का उद्धार कर देता है किंतु जो किसी की भूमि छीन लेता है वह और वंशधरों को भी नरक में डुबो देता है जो भूमिदान की प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर भी छीन लेता है उसे वरुण के पास से बांधकर पीव और रक्त से भरे हुए नरक कुंड में डाला जाता है जो अपने या दूसरे की दी हुई भूमि का अपहरण करता है उसके लिए नरक से पाने का कोई उपाय नहीं है जो ब्राह्मण का खेत छीन लेता है वह बारह पीढ़ी तक के पर्वजों को नरक में डाल देता है, और स्वयं कीड़े की योनी में जन्म लेता है तथा उससे कभी छुटकारा नहीं पाता जो ब्राह्मण को भूमिदान देकर फिर उसी से जीविका चलाता है उसे एक लाख गोहत्या का फल मिलता है वह पापात्मा नीचे सिर करके कुंभी पाक नरक में लटका दिया जाता है और एक हजार दिव्य वर्षों तक उसमें पकता रहता है तत्पश्चात उस नरक से छूटने पर उसे सौ जन्मों तक इस लोक में कुत्ता होने पड़ते हैं जिसमें हल से जोत बीज बो दिए गए हों तथा जहां हरी भरी खेती लहरा रही हो ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को देना चाहिए अथवा जहा जल का सुविधा हो वह भूमि दान में देनी चाहिए राजन इस प्रकार प्रसन्न होकर मनुष्य यदि पृथ्वी का दान करे तो वह संपूर्ण मनोवांचित कामनाओं को प्राप्त करता है बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को दान में दिया है और बहुत से अभी दे रहे हैं यह भूमि जब जिसके अधिकार में रहती है उस समय वही उसे दान में देता और उसके फल का भागी होता है जिसकी जीविका क्षीण और गौवें दुर्बल हो गई हैं ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को जो चांदी दान करता है वह अपने इच्छानुसार स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है फिर पुण्य का क्षय होने पर वहां से उतरकर इस लोक में महापराक्रमी राजा होता है जो श्रोत ब्राह्मण को विशेषतः दरिद्र को तिल का पर्वत दान करता है वह दस हजार स्वर्ग के पुण्य को प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है तिल का दान करने वाला मनुष्य महान यश और इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति पाकर सात हजार वर्षो तक पितृलोक में सुख और आनंद भोगता है जो दरिद्र एवं श्रोत्री ब्राह्मण को तिल की गौ प्रदान करता है उसे एक हजार गोदान का फल मिलता है जो जितने कुड़, जो जितने कुड़ुव में तिल भरकर कुड़ुओं अर्थात लोहे या लकड़ी का बना हुआ अन्न नापने का एक पुराना मान जो चार अंगुल चौड़ा और उतने ही गहरा होता था जो जितने कुड़वों में तिल भरकर उनसे बनाई हुई तिल की गौ का दान करता है वह उतने ही करोड़ वर्षों तक लोक में प्रतिष्ठित होता है तिल गौ सोना अन्न और पृथ्वी इतने पदार्थ ब्राह्मणों को दिए जाए तो यह दाता का उद्धार कर लेते हैं सदाचार संपन्न अग्निहोत्री तथा अनुरूप ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह परलोक में काम देने वाला खजाना है जो ब्राह्मण वेद का विद्वान अग्निहोत्र पर शुद्र के अन्न से दूर रहने वाला और दरिद्र हो दरिद्रीजा का अन्न न खाने वाला ऋतु काल में ही अपनी स्त्री से समागम करने वाला और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला हो वह वा ब्राह्मण दूसरों को तारने में समर्थ होता है जो मेरा भक्त मुझमें अनुराग रखने वाला मेरे भजन में परायण और मुझे ही कर्मफलों को अर्पण करने वाला है वह वा ब्राह्मण अवश्य संसार समुद्र से तार सकता है